टीका सूर्य प्रकाशिका है तो सूर्य प्रकाशिक टीका का लक्षण है आत्वरक भगवत प्रतिपादक मतलब साक्षात परमात्मा का प्रतिपादक वेद का भाग उपनिषद कहलाता है जो वेद का भाग परमात्मा का साक्षात प्रतिपादन करता है उसे क्या कहते हैं उपनिषद वेदों का कर्मकांड भाग हुआ और ज्ञानकांड भाग हुआ नाम तो सुना होगा ना कर्मकांड भाग और ज्ञानकांड भाग कर्मकांड भाग हो गया मंत्र भाग है तो ध्यान देना की जो कांड होता है वो कर्म कांड आता है जो हाँ जो उपासना प्रचलित है नहीं उपासना मतलब जो ब्रह्म नहीं नहीं, जो ब्रह्मो उपासना है ना ध्यान देना साक्षात जो नारायण की उपासना है वो तो ज्ञान कांड में आएगी साक्षात जो परमात्मा की उपासना है वो तो ज्ञान कांड में आएगी और इंद्र आदि देवताओं की उपासना वो कर्मकांड में आएगी ठीक है और इतना है की सभी वेदों के द्वारा आराध्य परमात्मा ही है गीता में क्या आया है स्व कर्मणा तम अभ्यक्ष जिसे निम्न मानवा मानव अपने कर्मों से परमात्मा की आराधना करके सिद्धि प्राप्त करता है तो सभी कर्म भगवान की आराधना रूप है सभी कर्म कैसे हैं भगवान की आराधना रूप अब ध्यान देना कि जो जिन लोगों को वेदांत का ज्ञान नहीं है वे लोग जब कर्म अनुष्ठान करते हैं तो जो इंद्र के लिए जो याद है वहाँ पर उनका आराध्य देवता कौन होता है इंद्र है ना वरुण के लिए जो याद है उसका आराध्य देवता कौन होता है वरुण और जो वेदांत विद्या हैं वे वो उनके यहाँ जो है ना इंद्र आराध्य का मतलब होता है इंद्र के आराध्य नारायण भगवान आराध्य हैं, है ना और वरुण के आराध्य कौन आराध्य वरुण नहीं वरुण के अंतरात्मा कौन है परमात्मा इंद्र के अंतरात्मा कौन है नारायण तो सब के अंतरात्मा रूप से नारायण ही आराध्य है सबकी अंतरात्मा रूप से कौन आराध्य है तो यहाँ पर इन राधि देवता के द्वारा भगवान आराध्य बन रहे हैं कर्म भाग में भगवान आराध्य बन रहे हैं। कैसे इन देवताओं के द्वारा। अंतान कांड में भगवान साक्षात आराध्य बन रहे हैं इतना अंतर आता है आराध्य भगवान ही है सब जगह विवेकी पुरुष के द्वारा कौन आराध्य है भगवान आराध्य कैसे जैसे किसी को आप प्रसन्न करना चाहते है तो प्रसन्न करने के लिए उसके शरीर की सेवा करेंगे तो शरीर में रहने वाली आत्मा आत्मा ही पसंद होगी जड़ शरीर पसंद होगा जड़ शरीर पसंद होगा ना? तो शरीर की सेवा करने से शरीर में रहने वाली आत्मा पसंद होती है वैसे इंद्र आदि देवता जैसे शरीर है ना जो देवताओं के जो शरीर दिखाई देते हैं, इनमें क्या रहती आत्वा है आत्मा है ना इंद्र की आत्मा ब्रह्म की आत्मा तो उनकी आराधना करने से उनमें विराजमान नारायण भगवान पसन्द हो जाते हैं बाकी तो सभी कर्म भगवान की आराधना रूप है और जिसको कर्मकांड भाग कहते हैं उसमें भी बहुत सारे जो है ना मंत्र साक्षात नारायण के प्रतिपादक है भगवान के प्रतिपादक है लेकिन बहुलता से ऐसा कहा जाता है कर्मकांड भाग हो या नहीं, नहीं। बहुलता से हालांकि तो वहां भी इस साक्षात परमात्मा के प्रतिपादक कुछ कुछ वाक्य मिल जाते हैं तो यहाँ पर जो ये इंद्र आदि देवताओं के द्वारा परमात्मा का प्रतिपादक कौन सा भाग हो गया कर्मकांड है और साक्षात परमात्मा का प्रस्पादक तो तो कौन हो गया तो, तो क्या कर्म साक्षात परमात्मा का प्रस्पादक वेद का भक्त क्या कहलाता है उपनिषद कहलाता है अच्छा और इसके थोड़ा सा आगे चलेंगे आगे इसके चलेंगे अगले वेद पर उप मिल जाएगा उपनिषद शब्द है ना उपति का उपनिषद उपनिषद की उपनिष्टी शब्दों पर ध्यान दे देना जो हम बोल रहे हैं उपकार है उपनिषद में उप और नी दो उपसर्ग हैं उप और नी दो और धातु है कौन सी धातु है सदवी विश्रण गति और असाधन में धातु है सदवी <स्थिव> तो उपकार थे ब्रह्मितम और नी का निश्चय और सी का क्या है प्राप्नोती विद्या जिस विद्या के द्वारा निश्चित रूप से ब्रह्म की समीक्षा प्राप्त होती है जिस विद्या के द्वारा निश्चित रूप से ब्रह्म की समीक्षा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं उपनिषद ध्यान देना अनादि काल से जीव कर्म रूप अभियान के कारण परमात्मा से दूर हो गया है परमात्मा से दूर हो गया, गया। मतलब विमुख हो गया है तो जिस विद्या के द्वारा वो परमात्मा की समीक्षा को प्राप्त करता है मतलब परमात्मा कि सन्निधि को प्राप्त करता है परमात्मा के समक्ष जाता है उस विद्या को क्या कहते हैं उपनिषद कहते हैं है ना उसको क्या कहते हैं हाँ ये करण में है। करण में में है है किससे होगा विद्या ना अच्छा और भी वही देखेंगे उप यहाँ भी देखेंगे उप नितराम सा उपनिषद उपकर्थ उपजातम्मिकालावृतम तो hmm, so, अनादि काल से उपकार से उपजातम उपजातम का क्या है यही बंधन का, का? का कारण है तो अब उपकार तो हो गया ना काल से क्या चला आ रहा अज्ञान और उपनिषर्ग में जो उपउपर्गकार हो गया नीकर नितराम और सीधा भी करते नापिया से क्या थे हाँ जो विद्या नितान कर निरंतर या बिल्कुल बिल्कुल समझते है जो विद्या बिल्कुल काल से संचित अज्ञान को नष्ट करती है और देखेंगे वही पाउस में है उप निदयत इस उपनिषद उपकर्क है सामिप्यम कश्य सामिप्यम ब्रह्मा सामिप्यम ब्रह्म की समिष्ठता को ब्रह्म की संदेह हम, निकर्ते संदेह हम करते संदेह रहती है निश्चित रूप से गम्यति, गम्यति कर कराती है। मतलब जो भी देखेंगे कि जीव को जीव में ना जीव को निश्चित रूप से ब्रह्म की संहिता को प्राप्त कराती है किसको निश्चित रूप से जीव को निश्चित रूप से ब्रह्म की संहिता को प्राप्त कराती है इसलिए क्या कही जाती है वह विद्या उपनिषद कही जाती है और कुछ अर्थ दिए हैं आप देख लेना और भी। और भी पर देखेंगे भूमिका में आएंगे। ये स्वामी लेनाचार्य महाराज का है ना भूमिका मिलेंगे दो तीन के जागे वहा देखेंगे उप समीपे ना भूमिका वाले पेट करी उप निश्धन ऐसा उप और और पूर्वक रातु है है ना? ना।, ना तो से, तो उसका और ये उप, मतलब क्या इस हो गया कि आचार्य के समीप में बैठकर आचार्य के समीप में तो आचार्य के समीप कौन बैठेगा सिद्ध मतलब आचार्य के समीप में बैठ शिष्य के द्वारा आचार्य से ग्रहण की जाने वाली विद्या शिष्य के द्वारा आचार्य से ग्रहण की जाने वाली विद्या को उपनिषद कहते हैं ठीक है कहाँ पर बैठ करके गुरु के हाँ और ये समीप में बैठ करके जो ग्रहण की जाने वाली विद्या है वो क्या है उपनिषद है वैसे उपनिषद रहस्य विद्या है कैसी विद्या है और रहस्य विद्या हमेशा एकांत में ग्रहण की जाती है सार्वजनिक रूप से ग्रहण नहीं की जाती है क्योंकि ब्रह्म विद्या अधिकारी कौन है जो संसार जिसको दावा नल के समान जिसको दग्द कर रहा है मतलब संसार की सुख सुविधाएं जिसको व्यथित कर रही है अच्छी नहीं लग रही है महात्मा बुद्धे ने किस स्थिति में गृहया समारोह में उनका क्या था की एक तो राजा के अकेले पुत्र थे राजकुमार थे तो वो तो भावी राजा थे और उनका उसी रात्रि में पुत्र उत्पन्न हुआ था तो बहुत बड़ा बहुत प्रसन्नता होती पुत्र उत्पत्ति पे। लेकिन उसी रात्रि में उन्होंने नहीं कर सक दिया मतलब संसार सब सुख सुविधाएँ जिनको व्यथित करती है ना जो संसार से व्यथित होकर के और भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी वास्तव है और सब धीरे धीरे आएगा तो इसलिए ये रहस्य विद्या है तो एकांत में ग्रहण करना चाहिए गुरु के समीप में अब ये ध्यान देना ये परम रहस्य है ना वैसे सभी विद्या है चाहे व्याकरण पढ़ो या साथ शास्त्र पढ़ो गुरु के समीप में ही ग्रहण किए जाते हैं पर ये रहस्य विद्या है तो अत्यंत समीप में कैसे जन हाँ बैठ ग्रहण की जानी चाहिए अब अपने उपनिषद में आते हैं तो यह है इसका ओम पूर्ण अदह तो अदाह पूर्ण अन्वे देखेंगे अद पूर्ण पूछ्य पूर्ण आदा पूर्णम एवं अवशिष्य अद पूर्ण वह पूर्ण है वह कौन कारण ब्रह्म? कौन? कारण ब्रह्म कारण ब्रह्म पूर्ण है इदम पूर्ण अर्थ वह कार्य ब्रह्म और कार्य ब्रह्म पूर्ण है अच्छा और ये ध्यान देना पूर्ण है और पूर्णा पूर्ण ब्रह्म से पूर्णा क्या अर्थ है पूर्ण पूर जगत से पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत प्रकट होता है पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत या पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत का प्राकट होता है जगत क्या है आपका कार्य ब्रह्म जगत क्या है कार्य लग जाएगा पूर्ण से अर्थ हुआ की पूर्ण से पूर्णम आदाया पूर्ण कारण के क्या हो जाएगा पूर्ण कारण के और पूर्णम कर पूर्ण कार्य को यहाँ पर पूर्ण पूर्ण करके पूर्ण कार्य के और पूर्णम का क्या होगा पूर्ण कारण को पूर्ण कारण के पूर्ण पूर्ण कार्य को अपने में लीन करके अपने में लीन करके ऐसा समझो जैसे मिट्टी से घट बनता है और घट मिनट होने पर क्या होता है बात सुनिया तो कारण ब्रह्म से जगत हुआ और जगत विनष्ट होने पर जगत का लय होने पर क्या रहेगा कारण-ब्रह्म से जगत हुआ जगत मतलब कार्य ब्रह्म तो उसमें अगर देखो कारण ब्रह्म से जगत हुआ ना तो अब ये फिर ये जगत विनष्ट होने पर क्या रहेगा कारण नहीं रहेगा तो भाई ये पूर्ण से कर पूर्ण कारण के और पूर्णम कर से पूर्ण कहा देखो पूर्ण कारण के पूर्ण कार्य को आदाय कर थे, अपने में लीन करके अपने में लीन करके, करके पूर्ण कारण के पूर्ण कार्य को, को लीन करके पूर्ण कारण पूर्ण कार्य को लीन के होगा हाँ, पूर्ण कारण के पूर्ण कार्य को लीन करके पूर्ण एवं अवशिष के पूर्ण ही देश रहता है पूर्ण ही हम लोग पूर्ण से कुछ प्रकट हो जाए पूर्ण से कुछ उत्पन्न हो जाए तो भी पूर्ण है और पूर्ण में कुछ लीन हो जाए तो भी पूर्ण है।, है लग जाएगा अदाह मतलब क्या हुआ पूर्ण कारण से पूर्ण कारण से क्या उत्पन्न होता पूर है पूर्ण पूर पूर पूर कारण पूर, पूर से पूर्ण कार्य उत्पन्न होता है या पूर्ण कारण से पूर्ण कार्य प्रकट होता है उसको मिलता है कुछ दे लेना ठीक है यहाँ जो उत्पत्ति है वो नयायकों की तरह असत पदार्थ की उत्पत्ति नहीं है हाँ असत मतलब न्याय मच में क्या है घट उत्पत्ति के पहले नहीं रहता है है ना घट उत्पत्ति के पहले विद्यमान नहीं है जो वस्तु विद्यमान होती उसे कहते हैं सत उसे क्या कहते हैं तो घट उत्पत्ति के पहले विद्यमान नहीं है सत नहीं है उसे क्या कहेंगे और पट उत्पत्ति के पहले विद्यमान नहीं है तो कैसा है दगद दगद दगद अब शांत भी कहता है कि कारण उत्पत्ति की कार्य उत्पत्ति के पहले विद्यमान रहता है घटपट क्या है ये कार्य अब इनके कारण क्या हाँ घट का कारण मिट्टी और पट का कारण संतु तो कहता है की कार्य उत्पत्ति के पहले विद्यमान नहीं रहता है संख सत कहता है कार्य उत्पत्ति के पहले विद्यमान रहता है तो कार्य उत्पत्ति के पहले स्वच्छ रहता है कि सच में मत में मतलब तो उसके मत में घट उत्पत्ति के पहले मिट्टी में रहता है किस में रहता है अनुसार और कट उत्पत्ति के पहले किस में रहता है में वेदांत मतलब वेदांत में भी, मतलब... भी उत्पत्ति के पहले रहता है लेकिन सांख्य जैसा नहीं रहता है वेदांत मत में देखो एक है सदैव सोम में सदैव सोम में इदम अग्राफी एकम एव अदीयम हे सोम सद एव सोम इधम इधम ईदम का क्या थे यह जगत मत सोम यह जगत उत्पत्ति के पहले सत था। उस पत्ती के पहले क्या था? अच्छा। सत था तो सत क्या है वहाँ एकम भी बनती है अभी ब्रह्म को सत कहा जा रहा है वहाँ सत शब्द किसको कह रहा है ब्रह्म को कह रहा है किसको कह रहा है मतलब यह जगत उत्पत्ति के पहले सतरूप था मतलब ब्रह्म रूप था यह जगत उत्पत्ति के पहले क्या था ब्रह्म रूप था तो कार्य जगत जो है कार्य तो कार्य उत्पत्ति के पहले किस रूप में था मतलब तो कारण रूप में रहता शांत मत में कार्य उत्पत्ति के पहले कारण में रहता है वेदांत मत में कार्य उत्पत्ति के पहले कारण रूप से रहता है मिट्टी से घट हुआ ना तो घट उत्पत्ति से पहले किस रूप में है मिट्टी में मिट्टी में रहता है और यहाँ पर क्या है मिट्टी रूप से रहता है कार्य उत्पत्ति के पहले कारण रूप से रहता है उत्पत्ति के बाद वो अपने रूप से रहता है अच्छा तो तो इसको कार्यवादी कहते हैं वेदांत को और सांख्य को क्या कहते हैं सतकार सतकार मतलब सत कार्य को वाले कार्य का प्रतिपादन करने वाले कौन है सांख्य और वेदांति सतकार मतलब कार्य उत्पत्ति के पहले सत्य कार्य उत्पत्ति के पहले का मतलब कार्य उत्पत्ति के पहले सत है मतलब हाँ। तो के पहले है। ऐसा मानने वालों को क्या कहते हैं सतकार सत्कार्यवादी कौन है स्थान केवल वेदांति और कार्य उत्पत्ति के पहले विद्यमान नहीं है कार्य उत्पत्ति के पहले अविद्यमान है अविद्यमान है मतलब असत है ऐसा मानने वाले कौन है नहीं नहीं या आई तो उनको कहते हैं असत कार्यवादी ठीक है, का है। और शांत और वेदांत में भी अंतर समझा सांख कहता है कार्य उत्पत्ति के पहले कारण रहता में रहता कारण है किसमें तो रहता है और वेदांती कहता है कार्य उत्पत्ति से पहले कारण रूप से रहता है मतलब कारण ही कार्य रूप हो गया मतलब शांत मत में कार्य उत्पत्ति से पहले किसमें कारण में तो कारण से क्या हुआ कारण से कर रहे हो, या कारण ही कर रहे हो? और वेदांत मत में कारण से कार्य हुआ इसका मतलब है कि कारण ही कार्य हो गया इसे मिट्टी ही घट हो, हो गई। मिट्टी जैसे प्रातः काल कोई व्यक्ति देखा वहाँ मिट्टी है मिट्टी तैयार की गई है मिट्टी पड़ी हुई है बाद में गया तो जाकर देखा वहाँ पर घट सराव आदि कुल्लड़ और सभी बहुत सारी उसकी थाली आदि मिट्टी की बन गई है तो क्या समझता है ये सब उत्पत्ति से पहले मिट्टी ही था क्या सब मिट्टी तो घटाती होगी तो ब्रह्म ही इस रूप में हो गए इस रूप में हो गया में में। हाँ में भी व्यवहार में सत्कार है पहले सत्कार मानते हैं और फिर बाद में निषेध करेंगे बाद में निषेध करेंगे पहले सत्कार कहेंगे की निषेध कर नहीं कैसा तो पहले तो इसलिए वो ज्यादा हाँ उनके यहाँ पहले मानेगी में निषेद कर अब देखिए यहाँ पर तो लग जाएगा मंत्र है मतलब पूर्ण पूर, पूर कारण ब्रह्म पूर्ण पूर्ण है कार्य ब्रह्म पूर्ण है पूर्ण है पूर्ण कार्य प्रकट होता है लग गया जब पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत उत्पन्न होता है पूर्ण कारण के पूर्ण कार्य को लीन करके पूर्ण कारण के पूर्ण कार्य को लीन करके पूर्ण ही शेष रहता है इसमें तीन बार आया ना ओम शांति शांति ही, शांति ही, तो त्रिविधतापो की शांति के लिए आध्यात्मिक आदिदेविक और आदि भौतिक इन त्रिविदापो की निवृत्ति के लिए तीन बार शांति शब्द का उच्चारण किया जाता है और जो उपनिषद का शांति पाठ है तो स्वाध्याय के आदि और अंत में प्रतिदिन उसका पाठ करना चाहिए तो हो गया ये पूर्ण मदागर हो गया ये तो उपनिषद का मंगला हो गया समझ लेना हम आपको अब ईसावास्योपनिषद पर वेदांध्य सिंह स्वामी का भाष्य पढ़ाने जा रहे हैं तो वेदांध्य स्वामी के भाष्य का मंगलाचरण देखो ठीक है हाँ उन्होंने जैसा मंगलाचरण किया है अरे हाँ इसको वेदांताचार्य भाष्य कह सकते हैं। इसमें तो आचार्य भाषा लिया है इसमें वेदांत आचार्य भाष्य नाम लिया है भाषा अभी देखो ये ईसावास्योपनिषद है ना क्या है हाँ ईसा वास्व है तो इसमें ध्यान देना ईसा शब्द तृतीया एक भट ईट ईसौ ईसा ईटो है ना ईस्ट राष्ट्रपति है ईट राष्ट्रपति है ना तो उसका रूप ऐसे चलेंगे ईट इट ईट इट ईसा तृतीजा एक भूजन ने क्या ईसा तो ध्यान देना मंत्र इस उपनिषद का प्रथम मंत्र क्या है ईसा वास्म इधम सर्व ईसा वास्म है ना <muffins वास्याथ> तो उसी मंत्र के शब्द को लेकर ही इसका नामकरण हो गया ईसा वाष्य उपनिषद मंत्र के शब्द को लेकर ही नामकरण हो गया उपनिषद है ना <magnificent widespreadAUDIO> <Anda> केन ए चित् पत थी <ContinueoccupTime piece> हाँ तो वहां केन से उपनिषद आरंभ होती है तो उसका नाम केनोपनिषद हो गया और या प्रस्तुत उपनिषद ईसा वास्य से आरम्भ होती है तो उसका नाम हो गया ईसा वास्यम तो यहाँ पर ईसा ये तृतीयांत पद है वास्तव का मतलब ईश्वर से व्याप्त ईश्वर से तृतीयांत पद है यहाँ पर अच्छा और इसको ईसाषद को ईसोपनिषद संक्षेप में ईसोपनिषद ये देख देखना मंगलाचरण के लिए एना वास्तम सर्व चेतना अचेतनात्मकम विशुद्ध सदगुण उगमतम वासुदेव उपासु एना इदम सर्वम देखेंगे होता है समानता आंग थे अच्छी प्रकार व्याप्त है मतलब व्याप्त ही अर्थ है आंगने पर भी व्याप्त करते है जिसके द्वारा जिसके द्वारा इधम सर्वं चेतनात्मकं ये सभी को चेतना चेतन चेतना चेतनात्मकं चेचन इधम सर्वं आवास्यम ए न चेतना चेतनात्मकं इधम सर्वं आवास्यम जिस परमात्मा से चेतना चेतन रूप संपूर्ण जगत व्याप्त है जगत को तो व्याप्त बताया ना इधम इधम से क्या लेना है इधम सर्वम गर्थ है यह सभी या संपूर्ण जगत यह संपूर्ण इधम का ना सर्वम लगाया है ना, ना।, लगा ना संपूर्ण जगत यह संपूर्ण जगत जगत क्या है तो कहते हैं चेतना चेतन चेतना, चेतना का चेतन चेतनात्मक सर्वम चेतन होगा अचेतन चेतन जगत चेतन और चेतन को मिला दो तो क्या होगा जगत बन जाएगा अब जैसे ये है जो देख रहे हैं ना चेतना चेतन ये जो दृश्य शरीर है ये क्या है अचेतन है और इसके अंदर जो अधिष्ठाता आत्मा है वो क्या है जो वृक्ष शरीर दिखाई देते हैं तो उसमें भी जो दिखाई देता है ये वितना शाखा ये सब क्या है यह चेतन शरीर है और उसके अंदर कोई जीवात्मा विद्यमान है चेतन विद्यमान है है ना तो कोई चेतना चेतन जो किरण है घास है पौधे हैं, यहाँ तक कि तो पत्थर में भी तो माना गया है अब गंगा माता की सब पूजा करते हैं तो गंगा जो जल प्रवाह आपको दिखाई दे रहा है तो ये जल प्रवाह जो है जिस भगवती का शरीर है वो क्या है गंगा माता जी वाले है न जल में बपूस हाँ मतलब देखिए कि वेदांत के अनुसार जहाँ जहाँ नाम रूप का विभाग है वहाँ वहाँ हर जगह जीवात्मा विद्यमान है उसके अंतरात्मा परमात्मा भी विद्यमान है जहाँ जहाँ नाम रूप का विभाग है वहाँ वहाँ हर जगह जीव विद्यमान है अब जैसे श्री कृष्ण माखन चोरी की लीला करते हैं घट फोड़ देते हैं तो जो घड़ेलू फोड़ते हैं तो क्या है की घड़ा भी किसी जीव का स्त्री है तो उसका उद्धार कर रहे हैं रूपा कर रहे हैं है न घट छोड़ दिया तो घट विधि जीव का शरीर उसका भी उद्धार कर रहे हैं जहाँ नाम का विभाग है कोई आकृति है वहाँ कोई ना कोई जीव विद्वान है बहुत ऐसा ऐसा है तो अब तो हाँ, हाँ हाँ ये है कि जैसे मनुष्य शरीर में जितना इंद्रिया काम करती हैं वृक्ष शरीर में उतना काम नहीं करती है वृक्ष स्पर्श का ज्ञान होता है आप देखेंगे कुछ ऐसे पौधे होते हैं उनको स्पर्श का ज्ञान है उनको है पर सभी इंद्रियां चपछू आदि नृयाओं में काम नहीं करती तो पत्थर में तो ऐसा पत्थर पहाड़ों को बहुत ज़्यादा पूरा काट दो तो प्रबोध होगा नहीं तो उनको जल्दी पता भी नहीं चलेगा अब हिमालय की पुत्री पार्वती कही गई है तो जो हिमालय ये पहाड़ दिखाई देता है तो ये ही इसका अधिष्ठाचार देवता जो है ना उसकी पुत्री पार्वती है तो वेदांत से तो ऐसा है न कि जहाँ जहाँ नाम रूप का विभाग नाम मतलब जो नाम लेते हैं ना ये चैत्र है मैत्र है देवदत्त है पति है पति है पीर है नाम हो गए तो रूप का मतलब है आकृति रूप का क्या मतलब है, तो जाँ जाँ जाँ नाम का दिखाई है या जहाँ जहाँ अलग अलग नाम रूप दिखाई देते हैं वहाँ वहां किसी में चेतन का हर जगह प्रवेश है हर तो जगह चेतन का हर जगह चेतन व्यक्ति वहां ऐसा रखेगा ऐसा तो चेतना चेतनात्मक या सभी जगत है जिसके द्वारा व्याप्त है क्या चेतना चेतनात्मक चेतना ऐसा लगा लेना चाहना चेतना चेतनात्मक एन आवश्यक चेतना चेतनात्मक एन जैसी सुविधा हो की चेतना चेतन रूप या संपूर्ण जगत जिस जिसमें व्याप्त है जिससे क्या है व्याप्त है व्याप्त ओपो समझो आप व्याप्त समझेंगे जैसे आप अधिक अधिक स्थान में रहने वाली वस्तु को क्या कहते हैं व्यापक क्या कहते हैं और कम स्थान में रहने वाली वस्तु को क्या कहते हैं व्यापक कहते हैं कहते हैं ना अच्छा अब देखिए यह आप यहाँ पर जैसे कि धूम और अग्नि को देखना जहाँ जहाँ यत्र तक अग्नि ही कहते हैं जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ क्या है अग्नि है जहाँ जहाँ धूम है मतलब धूम रेखा जहाँ से आरम्भ हो रही है उसको लेना है बात मन गए अब था तो धूम आकाश में दिखाई दिया है, तो है अग्नि है तो जहाँ जहाँ धूम है हर जगह अग्नि मिल जाएगी धूम का मतलब जहाँ से धूम आरम्भ होता है हर जगह अग्नि मिल जाएगी और जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम मिलेगा शीटर वगैरह में नहीं मिलेगा ना तो अधिक स्थान में कौन रहता है अग्नि है ना और नहा धूम है वहाँ भी अग्नि है जहाँ धूम नहीं है वहाँ भी अग्नि रह सकती है लेकिन जहाँ धूम है वहाँ अग्नि रहते है तो व्यापक कौन हो गया अग्नि व्यापक कौन हो गया धूम हो गया पता ही तो कह सकते हैं कि यहाँ पर अग्नि के द्वारा धूम व्याप्त है अग्नि के द्वारा धूम क्या है व्याप्त है जो व्याप्त वस्तु ही व्याप्त होती है व्याप वस्तु क्या होती है व्यापक के तो व्याप्ति का आश्रय आता है ना क्या अच्छा। तो अब ऐसा समझो आप भी जब कारक आप पढ़ते हैं ना संक्षिप्त में सब जानते हैं कारक क्या है कर्ता कर्म करण है कर्ता कर्म करण अपादान संबंध अधिकारण है ये सब क्या हो गए कारक तो कारकत्व किस में रहेगा कारक में कारक कितने है तो कारकत्व तो सभी में है कारकत्व तो और कर्तवर्व कर्तृत्व केवल कर्ता कारक में कर्तृत्व केवल और कारकत्व अच्छा तो कारक तो सभी में है तो कर्ता कारक में भी कार्यकत्व तो है में पर तो कर्तृत्व तो सभी में रहेगा कर्तृत्व केवल कर्ता कारक में रहेगा कर्म कारक में नहीं रहेगा तो अभी के स्थान में रहने से व्यापक कौन हो गया और व्याप्य कौन हो गया कर्तव्य व्याप्त को ही यहाँ पर व्याप्त दे रहे हैं ठीक है हाँ कार्यकर्त से व्याप्त कौन हो गया कर्तव्य तो अब ध्यान देना यहाँ तत्व कल बताए थे ना एक तत्व तो क्या हो गया परमात्मा दूसरा हो तो गया आपका चेतन, चेतन, चेतन, तो चेतन, चेतन और चेतन अचेतन तीन तत्व हो गए ना चेतन अचेतन और परमात्मा तीन तत्व हो गए ना तो अब ध्यान देना तो इसमें तीनों की देखो इसमें व्यापक कौन हो जाएगा परमात्मा व्यापक कौन हो जाएगा और यहाँ पर व्याप्त कौन हो जाएगा चेतना चेतन रूप जगत तो जिस परमात्मा के द्वारा चेतना चेतन में ये संपूर्ण जगत व्यापक है मतलब जहाँ जहाँ चेतना चेतन है वहाँ वहाँ हर जगह परमात्मा है कि नहीं है तो परमात्मा व्यापक है ठीक है एक ही परमात्मा सभी चेतना चेतन में है एक ही परमात्मा जैसे एक ही कार्यक्र तो धर्म सभी कारको में है तो नहीं देखना चेतना चेतन सब जगह है पर एक ही चेतना चेतन सभी जगह नहीं चेतन तो बहुत है अचेतन बहुत है चेतन बहुत अचेतन बहुत है ठीक है जगह नहीं ना सभी चेतन अचेतन है ठीक है आप ठीक है मत आपकी बात ठीक है अच्छा अब ध्यान देना मतलब प्रकृति मंडल वहाँ नहीं है लेकिन कुछ तो है तो ये ध्यान देना कि एक ही परमात्मा से संपूर्ण चेतना चेतन रूप जगत है ठीक है ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे परमात्मा हो, लग गया कि संपूर्ण चेतना चेतन रूप यह जगत के, चेतना जी चेतन चेतन चेतन के चे क्या कहेंगे चेतना चेतन रूप चेतना चेतना यह जगत या ऐसा कर लो चेतना चेतना चेतना चेतन रूप संपूर्ण जगत रूप रूप संपूर्ण, संपूर्ण जगत है, जिसके द्वारा व्याप्त है।, है जिसके द्वारा व्याप्त है जिसके द्वारा व्याप्त है, तो देखना विशुद्ध सद गम तम वासुदेव उपासम है विशुद्ध सदगुणों के प्रवाह से आश्रय विशुद्ध विशुद्ध सदगुणों का प्रवाह है जिसमें विशुद्ध सदगुणों के प्रवाह वाले विशुद्ध सदगुणों के प्रवाह वाले उस वासुदेव की उपासना करते हैं उस वासुदेव की चेतना चेतन रूप संपूर्ण जगत जिस परमात्मा से व्याप्त है वो परमात्मा कैसा है विशुद्ध सदगुणों के प्रवाह का आश्रय है ध्यान देना परमात्मा में विद्यमान जो गुण है वे कैसे गुण है सदगुण है कैसे गुण है सद कल्याण गुण है और वे कैसे गुण हैं आपके विशुद्ध है कैसे हैं विशुद्ध हैं विशुद्ध का मतलब हुआ कि दोषो से नहीं दोषो से देखना मानव में भी गुण होते हैं जीवों में भी गुण होते हैं लेकिन उनमें कुछ, कुछ अवगुण भी साथ में दिमाग रहते हैं है। कुछ न कुछ अवगुण भी हो जाते हैं प्रकृति के संतर्ग से कुछ न कुछ दुखों की सुन्द होना रहती तो उनके गुण कहते विशुद्ध ही है ना तो विशुद्ध सदगुणों के अर्थ होता है प्रवाह वो क्या विशुद्ध सदगुणों के प्रवाह के आश्रय प्रवाह समझेंगे जैसे गंगा में आप देखते हैं जल प्रवाह जल प्रवाह है ना तो जो वहां पर एक प्रवाह के आप गंगा किनारे खड़े हो जाइए एक प्रवाह के बाद दूसरा प्रवाह फिर तीसरा प्रवाह इसका प्रवाह चलता रहता है एक ही प्रवाह तो नहीं है तो भगवान ने क्या है की विशुद्ध सदगुणों का प्रवाह चलता रहता है जैसे भगवान का करुणा है तो करुणा का ही प्रवाह चलता रहेगा करुणा का एक प्रवाह दूसरा प्रवाह तीसरा प्रवाह किसका प्रवाह करुणा ऐसे वस्त्र लगा प्रवाह वस्त्र लगा प्रवाह एक वस्त्र भगवान का फिर देखना उसका प्रवाह फिर और वस्त्र लगा प्रवाह ऐसा तो विशुद्ध तो भगवान के गुण कैसे हैं? दोषो से रहित है कैसे है और सदगुण का सब कल्याण कारक कल्याण कारक है साथ में दोषो से रहित भी है दोषों से दोनों बातें कल्याण कारक है और दोषों से रहित भी है दोषो से रहित कल्याणकारक के प्रवाह कल्याणकार या कल्याणकारक गुणों के प्रवाह वाले कल्याणकारक का प्रवाह किसमें परमात्मा में क्या है? कल्याणकारक गुणों का विशुद्ध का क्या थे दोस्त से रहते और सदगुण का क्या है? कल्याणकार सदगुण में क्या थे कल्याणकार तो भगवान ध्यान देना की भगवान के भगवान कहते हैं ठीक है दोष से रहित और कल्याण कारक गुणों के आश्रय उस वासुदेव की उपासना करते वासुदेव की किस हाँ। वासुदेव की उपासना करते हैं जिसके द्वारा चेतना चेतन रूप संपूर्ण जगत है न उसकी उपासना करते हैं विशुद्ध कल्याणकार गुणों के आश्रय उस वासुदेव की उपासना करते हैं अभी आवास्यम कर्फ हमने क्या बताया था व्यास्यम बताया था न और आवास्यम का एक अर्थ है परतंत्र क्या है आवास्यम परतंत्र का किया है तो चेतना चेतनात्मक संपूर्ण जगत जिस ईश्वर से क्या कहेंगे जिस ईश्वर आवास्यम जिससे परतंत्र है या जिस परमात्मा के अधीन है ऐसा सिकल लेगा जिसने ले पराधीन है मतलब जिसके हाँ चेतना चेतनात्मक रूप सम्पूर्ण जगत जिससे परतंत्र है या जिस परमात्मा के अधीन है ऐसा भी कर सकते है दोष रहित सदगुणों दोष रहित सदगुणों के आश्रय या दो सदगुणों के प्रवाह के आश्रय उन वासुदेव की हम उपासना करते हैं ठीक है भगवान का नाम क्या है? वासुदेव है। वासुदेव शब्द का अर्थ अभी इसी भक्त में आएगा है ना इसी भक्त में आएगा अब देखना अब ये देखो इसी में जो वासुदेव है ना हाँ तो अब इसका जो है प्रतिपाद्य विषय इस उग्र सर का प्रतिपाद्य बताते हैं जो वासु महिला मुक्त मुक्त भोग्य सिद्धोपाय स्ुराजी संहिता सर्वे साना गर्थ सर्व सर्व मुख, है साना कि सब का शासक सबका शासक ठीक है सब प्रशासन करने वाला सब का शासक सहज महिमा करते हैं स्वाभाविक महिमा वाला कैसा स्वाभाविक एक होती है स्वाभाविक महिमा स्वाभाविक मतलब जो सहज होती है मतलब जो अनायास ही उसको प्राप्त है जो पहले से ही उसको प्राप्त है पहले से ही उसको और एक होती है जैसे देखेंगे कोई व्यक्ति मेहनत करके कुछ प्राप्त करे तो उसका वो स्वाभाविक हुआ स्वाभाविक अपने आप प्राप्त हो तो महिमा का ईश्वर है भगवान का जो ईश्वर है भगवान की जो महिमा है वो किसी कर्म से किसी तपस्या तो से प्राप्त हुई है क्या तो उनकी महिमा कैसी है है ना कि सभी के शासक और सहज महिमा वाले या स्वाभाविक ईश्वर वाले कैसे हो स्वाभाविक और कैसे है सभी सभी प्राणियों के अंदर सभी प्राणियों के हाँ मतलब सभी प्राणियों के अंतरात्मा मतलब अंदर आत्मा रूप से जो रहेगा उसे क्या कहते हैं अंतरात्मा भूत कर्त क्या होता है प्राणी भूत भूतकर्थ होता है प्राणी कर्म मतलब सभी अब देखो जैसे कहते हैं ना या तो वायमानी भूतानी जायते जातानी जीवंत कहती है ना तो भूत कर्त क्या है प्राणी क्या थे प्राणी को जीव को इस सभी प्राणियों के अंतरात्मा है सभी प्राणियों के अंतरात्मा है अच्छा अब ये तो भूतनाथ महादेव को कहते हैं ना स्वामी भूत अर्थ क्या है प्राणी लोग अच्छा। सभी प्राणियों अति कत की सभी दोषो की सभी दोषो को स्वयं तिरस्कृत करते हुए सभी दोषो को स्वयं हाँ मतलब इस अर्थ हुआ की सभी दोषो से स्वतः रह सभी दोषो से आगे। आगे। यह लेना सभी दोसों को स्वयं करते हुए विद्यमान रहने वाले मतलब होगा कि सभी दोषो से सर्वथा रहित सभी दोषो से आगे। आगे। भगवान में एक भी दोष विद्यमान नहीं है देखिए जीव में जो है ना ये शरीर है शरीर के कारण या तो अनादि कर्म के कारण काम क्रोध शोक ऐसे बहुत सारे दोष आ जाते हैं है ना? ना? दोष आ जाते हैं, ना? तो भगवान में दोष है नहीं तो सभी दोषों से सभी दोषों से सर्वथा रही सूर्य के सामने सूर्य को कभी प्रकाश ऐसे सूर्य को कभी अंधकार नहीं रख सकता है, है ना तो सूर्य के सामने जैसे अंधकार ठहरता नहीं है सूर्य आने पर जैसे अंधकार नहीं ठहरता है वैसे भगवान के समक्ष कोई दोष ठहरते कोई दोष नहीं ठहरते भगवान के सामने तो सभी दोषो से सर्वथा रहित सब विद्य वेद्य सभी विद्याओं के द्वारा एक वेद्य या सभी विद्याओं से वेद्य कर समझते है ये ये समझते है जन नहीं हो तो सभी विद्याओं के एक वेद या सभी विद्याओं के वेद कधान सभी विद्याओं के या सभी विद्याओं के एक मात्र वेद कह सकते हैं सभी विद्याओं के एक वेद कौन है परमात्मा सभी विद्याओं से किसको जाना जाता है परमात्मा को तो सभी विद्याओं के द्वारा एक गेय हो गया कि सभी विद्याओं के एक गेह हो गया परमात्मा विद्या समझेंगे उपनिषदों में दहार विद्या अंतरादित्य विद्या भूमि विद्या ऐसी बहुत सारी उपिद्या विद्या है। उपासनाएं हैं है ना है, छोपनिषद विद्या विद्याओं के एक वेद है। हैं उनको परमात्मा प्रधान भी अद कर हैं कि वो परमात्मा है आप प्रधान जीवन और सृष्टि हो गए अच्छा सभी विद्या और एकमात्र वेद यदि कहें तो सभी से ठीक है ऐसा कि सभी के साथ साथ स्वाभाविक ऐश्वर्य वाले और सभी प्राणियों की अंतरात्मा और सभी दोषो से सर्वथा रहित सभी विद्याओं के एक वेद कर्माध्यक्षा की कि कर्मा कर्म फल प्रदान करने वाले कर्म फल हाँ तो, भगवान कर्मियों को कर्म का फल प्रदान करते हैं है ना जो सकाम कर्म करने वाले हैं उनको भी उन कर्मों का फल प्रदान करते हैं ठीक है और जो निष्काम कर्म करते हैं तो निष्काम कर्मो का फल क्या होता है अंत करण है तो उनको भी अंतरक्रमण की सूची फल प्रदान करते हैं भगवान कर्म योगियों को कर्म का फल प्रदान करते हैं ज्ञान योगियों को ज्ञान का फल प्रदान करते हैं ज्ञान का फल क्या है अपनी आत्मा का साक्षात्कार अपनी आत्मा का साक्षात्कार और भक्ति योगियों को वो भक्ति का फल अपने स्वरूप का साक्षात्कार प्रदान करते हैं भक्ति का फल है परमात्मा साक्षात्कार भक्ति का फल क्या है परमात्मा का तो जो तीन योग है ना कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग है ना कर्म योग कर्मयोग और ज्ञान योग ज्ञान योग से क्या होता है अपनी आत्मा का खाक्ष और उससे भक्ति योग से क्या होता है अपनी आत्मा में अंतरात्मा रूप से जो भगवान है भगवान का खाक्ष अपनी आत्मा में भी दिए तो ये यह समझेंगे यहाँ पर तो सब यहाँ पर कर्माध्यक्षा कि कर्म का फल प्रदान करने वाले है? अच्छा तो भक्ति का फल सब फल वही देते है यहाँ पर क्या बताए कर्म फल प्रदान करने वाले कर्मों के साक्षी हाँ कर्मों का साक्षी भी अर्थ होता है और कर्म फल प्रदाता भी अर्थ होता है दोनों अर्थ हैं कर्म फल साक्षी भी अर्थ है और कर्म फल प्रदाता भी अर्थ है दोनों हैं अर्थ है अर्थ है कि पापों का श्रम करने वाले पापों का मतलब पापों की निवृत्ति करने वाले पापों की निवृति करने वाले भगवान है ना उनकी आराधना करने से सभी पाप निवृत्त हो जाते हैं कर्म फल साक्षी कहेंगे तो प्रणाम करने वाला नहीं होता है साक्षी को मतलब ऐसा समझना साक्षी हो पहले साक्षी होने से वो कर्म फल प्रदाता बनते है ना अर्थ तो अलग है साक्षी मतलब होता है कर्म फलों को निरीक्षण करने वाला कर्म फलों को जानने वाला तो जो कर्म फल का साक्षी है वही कर्म फल प्रदाता है अब दोनों हो जाते हैं है ना कर्म का साक्षी जो जितने कर्म सभी देखे हैं कर्म होते हुए हाँ तो, वो फल देगा हाँ न, नहीं ऐसा है ना कि देख तो कोई दूसरा भी सकता है लेकिन सभी कर्मों कर्मों, को सभी सभी के सभी कर्मों को सब नहीं देख सकता भगवान के अलावा कोई नहीं ले सकता है किसी के कुछ कर्मों को ले सकता है तो वही साक्षी भी है फल प्रदाता भी है दोनों वर्गित है चलिए पापों का निवृति करने वाले मुक्तों के भोग्य मुक्तों के उपभोग्य मुक्तों के ध्यान देना उपभोग्य का अर्थ होता है अनुभव के उपभोग का क्या अर्थ होता है जैसे देखना सब शब्द स्पर्श रूप रंग इन विषयों का सभी उपभोग करते हैं इन विषयों का सभी वही देखना, देखना आख से किसी वस्तु को देखना ही ये जो भोग होते हैं ना भोग या उपभोग एक ही चीज है हर इंद्रियों के अपने अपने विषय अपने अपने हाँ चक्षु इंद्री है किसको देखते हैं रूप और रूप वन को इंद्रिय से किसका ज्ञान होता है इस पर आ, इस पर स्पर्श का ज्ञान होता है तो रूप और रूपवान वस्तु का भोग किससे होता है है ना किससे होता है शिक्षु इंद्रिय से होता है अब ये तो देखेंगे अब मुक्त लोग किसका अनुभव करते हैं परमात्मा का तो मुक्तों के द्वारा अनुभागे परमात्मा है ना संसारी लोग भी उपासना करते हैं, समय परमात्मा का अनुभव करते हैं ध्यान करते हैं समय परमात्मा का अनुभव करते हैं, हमेशा करते हैं क्या संसारी तो हमेशा नहीं कर पाते और मुक्त जो है हमेशा परमात्मा का अनुभव करते हैं तो मुक्तों के अनुभाव्य मुक्तों के अनुभव उपभोग करते क्या नुभाव मुक्तों के द्वारा अनुभव करने योगी मुक्त जिसका अनुभव करते हैं परमात्मा का है ना अब देखना मुक्तों के अनुभाव्य से वाजी नाम संहितां तो इसका अर्थ हुआ हो गया ना तो वाजी, की इसका मतलब मतलबेद क्या अर्थ होगा मतलब वाजस्वाजी नाम वाजस् संहिता या शुक्रवेद कह सकते हैं वाजस्ता के अंत में अथवा कहिए शुक्ल संहिता के अंत में पाए रूप कोई भी पुरुष पाए रूप कोई भी पुरुष से सिद्धोपाय समझिए ध्यान दो ऐसा समझो भक्ति के द्वारा परमात्मा प्राप्त होते परमात्मा किससे प्राप्त होते भक्ति से प्राप्त होते है ना तो परमात्मा प्राप्ति का साधन क्या होगी भक्ति भक्ति भक्ति से परमात्मा प्राप्त होते हैं अथवा कही भक्ति से मोक्ष होता है मोक्ष जानते हैं मोक्ष क्या है दुखों की आतंक की निवृत्ति पूर्वक सतत परमात्मा का अनुभव करना है, है ना दुखों की आतंक की निवृत्ति पूर्वक आनंद रूप परमात्मा का सतत अनुभव यही क्या है मुक्ति यही क्या है तो इस तो ये, ये मुक्ति है ना बात है इसमें तो मुक्ति भी क्या है प्रकार की भक्ति है मुक्तावस्था में भी क्या है परमात्मा लो होता रहता है नहीं होता रहता है तो परमात्मा वो करना है कुछ ही है तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि मुक्ति क्या बताया दुखों की निदती पूर्वक सतत परमात्मा का लो करना यही आपकी मुक्ति है मुक्ति दे सकते है तो अब ध्यान देना हमने क्या बताया कि भक्ति से मुक्ति होती है भक्ति से मुक्ति भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होती है तो परमात्मा प्राप्ति का साधन परमात्मा प्राप्ति का उपाय क्या हो गया परमात्म प्राप्ति का उपाय क्या हो गया भक्ति भक्ति उपाय हो गया तो भक्ति करना है कि कि नहीं करना है करना है, है। तो भक्ति उपाय है उपाय होने पर कैसा उपाय साध्य उपाय कैसा उपाय है साध्य उपाय है मतलब जिसको किया जाए उसे कहते ये तो मेरे परिश्रम ऐसी साध्य है ना मेरे कर्मो ऐसी साध्य है मेरे प्रयास ऐसी साध्य है तो जिसको सिद्ध किया जाए उसे क्या कहेंगे तो तो ये ध्यान देना भक्ति उपाय है परमात्मा प्राप्ति का उपाय अथवा कि ये मोक्ष का उपाय क्या है भक्ति तो भक्ति कैसा उपाय है साथ में कैसा उपाय है और किसी की ऐसी भावना प्रबन्न की क्या कि परमात्मा की प्राप्ति में परमात्मा ही उपाय है हमारे लिए परमात्मा की प्राप्ति में उपाय क्या है तो स्वयं उपाय है तो स्वयं उपाय है ना धर्म निष्पोषणी न चातुर्वेदी ना भक्तिमान स्वच्छरणार्थ विन्दे अति गति हो, है, बोलो। शरण होगा है, है, है। देखेंगे तो प्रबंध की यह भावना होती है क्या कि भगवान की प्राप्ति में भगवान ही उपाय है भगवान की प्राप्ति में क्या उपाय है भगवान में उपाय है मुक्ति की प्राप्ति में भगवान ही उपाय है तो यहाँ उपाय कौन बनेगा भगवान तो भगवान भगवान साध है भगवान को तो आपको जैसे आपको तो बनाना नहीं है ना आपको तैयार नहीं करना है ना तो भगवान कैसे उपाय है सिद्ध उपाय बताए भगवान उपाय भगवान की प्राप्ति मुस्लिम उपाय बन जाएंगे दरबार वही उपाय है तो सिद्ध उपाय समझ गए की सिद्धोपाय रूप कोई कोई भी पुरुष सिद्धोपाय रूप कोई भी पुरुष संहिता स्पुर सुख जजेर संहिता के अंत में प्रकाशित होता है शुभ जजुर्वेद संहिता के अंत में प्रकाशित होता है थोड़ा प्रतिपादित होता है ध्यान देना संहिता का अंतिम अध्याय है चालीसवा शुभ जजुर्वेद संहिता का चालीसवा अध्याय है ईसा व ईसा और उसमें किसका प्रतिपादन है परमात्मा का तो वही शुभ जजुर्वेद संहिता के अंतिम में ऐसा कोई भी पुरुष प्रकाशित होता है मतलब प्रतिपादित होता है कोई पुरुष ऐसा पुरुष का होता है परमात्मा, पूरी जो शरीर में निवास करता है, उसे क्या कहते है? तो सभी शरीर में निवास करने वाले या परमात्मा के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग है एक बार और देखेंगे सभी के शासक सभी के और स्वभाविक वाले सभी प्राणियों के अंतरात्मा अंतर्यामी अंतरात्मा है ना अंतरात्मा मतलब अंदर रहकर नियमन करने वाले आजकल हिंदी में लोग ऐसा समझते हैं अंतर्यामी का जानने वाले है ना तो संस्कृत में अंतर्यामी कर है अंदर रहकर कर नियमन करने वाले संचालन करने वाले प्रेरणा करने वाले है ना अब ईश्वर सर्वगत होने से जानते हैं ये बात अलग है अंतर्यामी जानता भी है बात अलग अंतरयामी कर यही होता है अंदर रहकर नियमन करने वाले है सभी प्राणियों के अंतरात्मा सभी रोषों से सर्वथा रहते सभी रोषों से सर्वथा रहित सभी विद्याओं के एक वेद सभी विद्याओं के द्वारा एक मात्र के कर्म फल प्रदाता पापों की निवृत्ति करने वाले मुक्तों के अनुभाव मुक्तों के अनुभव अनुभाव पे सिद्धोपाय रूप कोई भी पुरुष सिद्धोपाय रूप कोई भी पुरुष ऐसा मैंने अपील लगाया है ना तो सिद्धो उपाय भी अपी से अन्य कर सकते हैं सिद्धोपाय रूप भी कोई पुरुष सिद्धोपाय रूप भी कोई पुरुष पुरुष रूप भी कोई सुख सिद्धोपाय संहिता के अंत में प्रतिपादित होता है लग गया so, तो जो जो, जो पुरुष प्रतिपादित होता है ना वही क्या है वासुदेव है वही क्या है वासुदेव है परमात्मा है और वो तो यहाँ पर देखेंगे ईशावास मिदम सर्वम ग्रंथ आरम्भ होगा ना ईशावास मर्व इत्यादि यद अनुच्च्य शिष्य गुरु होदम सर्व जस किंचित जगत नाम जगत तस्वैन मादावास्यवम इत्यादि प्रकार से जो कहा जाता है जो अनुच्चित है ना यहाँ उच्चते नहीं है बल्कि अनुच्चित है लगाया है क्योंकि वेदा जय की परंपरा है पहले गुरु से उच्चारण ले करके पढ़ा जाता है आजकल भी जो तो पढ़ते हैं ना संहिता का तो गुरु पहले उच्चारण करते है फिफ्स उच्चारण करते हैं इसे अनुच्चते कहा गया है गुरु जो के उच्चारण के पक्ष तक जय दिया गया है नीसा वास्तविक सर्वम इत्यादि प्रकार से जो कहा जाता है इत्यादि प्रकार से जो जो गए। जो गए। कहा जाता है इत्यादि आदि से पूरा भी। जो कहा जाता है, सिस्टम प्रति गुरु एक शिष्य के प्रति गुरु का यह ब्रह्म विद्या का उपदेश है शिष्य के प्रति गुरु का यह ब्रह्म विद्या का उपदेश है ब्रह्म विद्या अनुशासन कर रहे हैं ब्रह्म विद्या का उपदेश तो ब्रह्म विद्या का उपदेश ऊपर जो कहा है उसी को नीचे एकद पद से कहा है है ईसा सर्वम इत्यादि के द्वारा जो कहा जाता है शिष्य के प्रति गुरु का यह ब्रह्म विद्या का उपदेश है तो ब्रह्म विद्या का उपदेश तो किसने किया है उपदेश गुरु ने इसलिए ब्रह्म विद्यो उपदेश गुरु का कहा गया और किसके प्रति किसके प्रति उपदेश किया गया है किसके प्रति और किस प्रकार से ईसा से जो कहा जाता है शिष्य के प्रति गुरु का यह ब्रह्मिक जो उपदेश है यह परंपरा से चल रही है ना अब जितने गुरु आ जाए बीच में आ गए सब ले लेना तो आरंभ में कौन होते हैं परमात्मा ही वेद का उपदेश करते हैं गुरु तो नारायण परमात्मा हो गए बीच में जितने भी सीमासी हो गए तब है ना अपने अपने शिष्यों को उपदेश किया शिष्य के प्रति गुरु का यह उपदेश है एक श्लोक और रह गया मंगलाचरण का फिर उपारंभ होगा है ना अभी भाष्य का मंगलाचरण कह रहा है अच्छा फिर उपर आर होगी संहितो गायक सर्व विनियोग विद्यार्थे सदी निबंधोस् कर अब ध्यान देना जो चालीस अध्याय की शुक्र युग वेद संहिता है तो उनतालीस अध्याय में क्या है बहुत सारे कर्मों का प्रतिपादन है या कर्मों का प्रतिपादन है? देवता के उद्देश्य से द्रव्य त्याग को क्या कहते हैं याद देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग याग देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करना ऐसे द्रव्य का त्याग नहीं करना कैसे देवता को उपदेश करके देवता को लक्ष्य करके द्रव्य का त्याग करना क्या कहलाता याद और वही यदि अग्नि में प्रक्षेप किया जाए तो क्या नाम हो जाएगा होम अग्नि से चेक किया जाए तो होम और अग्नि के बिना तो याग् ये जो है विमान इसी परिभाषा याग हो था। था। तो बहुत सारे याग होम का शुभेद संहिता के उनतालीस अध्याय में प्रथम अध्याय से लेकर उनतालीस अध्याय तक बहुत सारे कर्मों का प्रतिपादन है ना मतलब भिन्न भिन्न फलों को उद्देश्य करके भिन्न भिन्न कर्मो का प्रतिपादन है भिन्न भिन्न फलों को उपदेश करके भिन्न भिन्न कर्मो का प्रतिपादन है तो उन कर्मों का उपयोग किस किसमें है फल की प्राप्ति में कितने उपयोग है देख पढ़ाते समय नहीं देखा पड़ोगी का, आ, आ, का है ना? मतलब कर्मों का उपयोग किसमें है फल की प्राप्ति में मतलब ईशा वासी उपनेगल में विभिन्न फलों को लक्ष्य करके बहुत सारे कर्म कहे गए हैं तो कर्मों का उपयोग किसमें है उन फल की प्राप्ति है ना फल की प्राप्ति हुई जैसे कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अमुक कर्म है धन की प्राप्ति के लिए अमुक कर्म है ऐसे बहुत सारे फलों की प्राप्ति के लिए बहुत से कर्म रहे हैं ठीक है थीके? अब इन कर्मों को तो यदि निष्काम भाव से किया जाए तो यह परमात्मा की प्राप्ति में उपयोग हो, हो जाएगा जो सकाम फल की जो सकाम जो सकाम कर्मे स्वर्ग आदि फलों की जिन सकाम कर्मों का स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति में उपयोग होता है जिन सकाम कर्मों का स्वर्गादी फलों की प्राप्ति भी उपयोग होता था जिस काम भाव से करने पर फिर क्या हो जाएगा प्राप्ति हो जाएगा पर प्राप्ति के साधन बन जाएंगे कैसे की के द्वारा भगवान की प्राप्ति का साक्षात साधन भक्ति है साक्षात साधन क्या है जो बेगो में आता है रितय ज्ञान न मुक्ति ही भगवान ज्ञान सब देव भक्ति का ही वाचक है भगवान ज्ञान से लेना है कैसा ज्ञान उपासनात्मक ज्ञान कैसा ज्ञान उपासना वही है, है ना? ये क्या है भक्ति है उपासना तो भक्ति रूप आवंध ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है वही उपासना या ज्ञान जब भक्ति रूप सब होगा जब अत्यन प्रीति हो जाएगी ना भगवान से तो वही भक्ति पर आ जाता है तो परमात्म प्राप्ति का साक्षात साधन ब्रह्म विद्या है अथवा कही भक्ति है तो कर्म कैसे साधन बनेंगे अंताकरण की शुद्धि के द्वारा तो कर्म करने से अंताकरण की शुद्धि और उसमें अंताकरण की शुद्धि होने पर क्या होगी भक्ति होगी तो क्या होगा तो कम भाव से करने पर वही कर्म परमा की प्राप्ति के साधन बन जाते हैं सकाम भाव से करने पर होंगे साधन तो यही बताते हैं की संता भाग में पूरा हृदय करते कथितम या प्रतिपादितम संता भाग में कहे गए या गोमादि सभी कर्म या गोमादि सभी कर्म विद्या के ब्रह्म विद्या के लिए हो इसके लिए हो ब्रह्म ब्रह्म विद्या के लिए हो मतलब भक्ति के लिए हो निकाम भाव ऐसी करने पर भक्ति के लिए बन जाएंगे है ना इसके लिए बन जाएगी अंतागण की शुद्धि के द्वारा अंतागण की शुद्धि में भक्ति का उदय हो जाएगा तो ध्यान देना सभी कर्मों के प्रधान आराध्य कौन है परमात्मा ऐसा है ओम पूर्ण बद पूर्णमणम कोर्णमालायशिष्य ओम शांति शांति शांति